श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र नाथ का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्र नाथ का व्यायाम में अनुराग ज्ञानोपार्जन के समान व्यायाम में भी नरेंद्र नाथ को बचपन से ही विशेष अनुराग था बचपन में पिता ने उन्हें एक घोड़ा खरीद दिया था फलस्वरूप कुछ आयु बढ़ने पर वे घुड़सवारी में बहुत निपुण हो गए थे उसके अतिरिक्त जिम्नास्टिक कुश्ती मुदगर चलाना लाठी का खेल तलवार चलाना तैरना आदि जो विद्याएं शारीरिक बल और शक्ति प्रयोग कौशल को बढ़ाती है प्रायः उन सभी में वे दक्ष हो गए थे श्रीयुक्त नवगोपाल मित्र के द्वारा प्रतिष्ठित हिंदू मेले में उन दिनों इन कलाओं में प्रतियोगिता होती थी और योग्य प्रतिद्वंदियों को पुरस्कार दिया जाता था हमने सुना है नरेंद्र कभी कभी उन प्रतियोगिताओं में भी सम्मिलित हुआ करते थे मित्र प्रेम और साहस बचपन से ही नरेंद्र के जीवन में मित्रों के प्रति प्रेम तथा अपूर्व साहस का परिचय मिलता था छात्र जीवन में और उसके बाद भी इन दो गुणों के कारण वे नेता के पद पर आरूढ़ हुए थे सात आठ वर्ष की आयु में एक दिन वे अपने मित्रों के साथ कलकत्ते के दक्षिण माटिया बुरुज नामक स्थान में लखनऊ के भूतपूर्व नवाब वाजिद अली शाह की पशुशाला देखने गए थे लड़कों ने आपस में चंदा करके चांदपाल घाट से एक छोटी नाव किराए पर ले ली लौटते समय उनमें से एक बालक ने अस्वस्थ होकर नाव में ही उल्टी कर दी मुसलमान मल्लाह बहुत भिन्नाया और चांदपाल घाट पर नाव लगाने पर उनसे कहा नाव साफ किए बिना किसी को उतरने नहीं दूंगा लड़कों ने किसी अन्य व्यक्ति से नाव साफ कराने के लिए उससे कहाँ और पैसा भी देना चाहा परंतु मल्लाह राजी न हुआ अब झगड़ा होते होते हाथापाई होने की नौबत आ गई घाट पर जितने मल्लाह थे सब मिलकर बालकों को मारने के लिए उतारू हो गए बालक किंग कर्तव्य विमूल हो गए नरेंद्रनाथ उनमें सबसे छोटे थे इस झगड़े में मौका देखकर नाव से उतर गए बहुत छोटा लड़का देख मल्लाहों ने उन्हें नहीं रोका तीर पर जा उन्होंने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है तथा अपने साथियों की रक्षा करने के लिए वे सोचने लगे तत्काल ही उन्होंने देखा कि दो अंग्रेज सिपाही मैदान के रास्ते से टहलने जा रहे हैं नरेंद्र ने दौड़कर उन्हें नमस्कार कर उनमें से एक का हाथ पकड़ लिया और अंग्रेजी भाषा में अनभिज्ञ होने पर भी दो चार बातों और इशारे से उन्हें इस घटना से अवगत कराया तथा घाट पर चलने के लिए वे उन्हें खींचने लगे सुंदर छोटे बालक के उस कार्य से सिपाही बहुत प्रसन्न हुए वे तुरंत नाव के पास आकर सारी बात समझ गए उन्होंने हाथ का बेत उठाकर बच्चों को छोड़ देने के लिए मल्लाह को आदेश दिया पलटन के गोरे सिपाहियों को देखकर मल्लाह लोग डर से अपनी अपनी नाव पर चले गए और नरेंद्र के मित्र भी छुटकारा पा गए नरेंद्र के आचरण से उस दिन दोनों सिपाही उन पर बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्हें अपने साथ थिएटर चलने के लिए अनुरोध भी किया था पर नरेंद्र नाथ सहमत न होकर कृतज्ञता से धन्यवाद देते हुए उनसे विदा लेकर घर चले आए